बहाना उषा जी जी सर यह पत्र आज ही भिजवा दीजिए बहुत जरूरी है यह सर आज जी आज सर आज तो नहीं जा सकता पर क्यों अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाग जाती है दोपैर को साड़े तीन बजे। तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है न? सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता। पर क्यों? आ, सर अभी तो लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है, तो क्या हुआ? इस कमरे में तो काफी रोश्नी है� आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं अ, सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी और और क्या <laughs> तब तक चाय का कस... तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या अ, सर है तो पर पर क्या तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा वो खाली पड़ा रहता है शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है चलिए जाने दीजिए उषा जी आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए क्या यह हो सकता है हां सर यह तो हो सकता है काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं